सहना सहनावत सहनो भुन तो सह वीर खर्वावै तेजस्वीनावीतमस्त मिशा ओ शातिशा शांति वेदान दर्शन की निन्यानवेवी कक्षा वेदान दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाठ पिछली कक्षा में हमने बारहवें सूत्र तक देखा था जिसमें ध्यान के विषय में कुछ बातें बताई गई थी ब्रह्मोपासना उस तरह बढ़ने के लिए आवृत्ति करनी चाहिए और वो उपासना आत्मा आत्मापरक होनी चाहिए और आत्मा को भी निराकार मान के करना चाहिए प्रतीक रूप में नहीं मान के मूर्ति पूजा आदि नहीं करनी चाहिए और जो शास्त्रों में आदित्य आदि का कथन मिलता है वो केवल उन उन कर्मों के अंग के रूप में है और परमात्मा की बृहत्व को बताने के लिए बड़प्पन को अनुभव में लाने के लिए है तो जब सूर्य आदि का कथन है जिनको ब्रह्म नाम से वहां बोल दिया जाता है वो उनके बड़प्पन के कारण से बोला गया विस्तार के कारण से ऐसा कथन किया गया और उपासना के प्रसंग में वो इसलिए भी कि उन चीजों को देख करके समझ करके हम विशालता का विशेषता का अनुभव कर सकें और उसकी तुलना में फिर परमात्मा की विशालता विशेषता को और अधिक अनुभूति में ला सकें और ध्यानोपासना ब्रह्मोपासना बैठ करके करनी चाहिए बैठ के संभव है अच्छी हो सकती है ध्यान लग जाए एकाग्रता अच्छी हो तो हो जाती है क्योंकि तो इसमें अचलत्व अच्छा तो की अपेक्षा होती है तो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी और इसी विषय में शास्त्रों के अंदर वर्णन किया गया और ब्रह्मोपासना के विषय में किसी एक स्थान का नियम नहीं है कि इसी जगह पे या ऐसी ही जगह पे ध्यान लगता है वो किसी भी जगह पे लग सकता है जहां हमारे मन की प्रसन्नता बन जाए वहीं पर ही ध्यान लग जाएगा उसके लिए मन का प्रसन्न होना आवश्यक है तो प्रसन्न शब्द के दो तरह से अर्थ होते हैं एक तो प्रसन्न का मतलब है खुश होना सुख की अनुभूति होना ऐसे दूसरा प्रसन्न का मतलब होता है निर्मल होना शुद्ध होना तो जहां निर्मलता है वहां ध्यान लग जाएगा हमारे अंदर की निर्मलता है वहां सब जगह ध्यान लग जाएगा कोई भी स्थान हो और दूसरी दृष्टि से कि हमारे अंदर प्रसन्नता है वो लौकिक प्रसन्नता उस तरह से नहीं कि विषयों के कारण से जो प्रसन्नता होती है उत्तेजना रूप जो प्रसन्नता होती है यह शादी के कारण जो प्रसन्नता होती है उसमें बहुत अधिक बढ़ाव है तो नहीं लगेगा ध्यान लेकिन कोई बाधा नहीं है सब चीजें अनुकूल हैं ऋतु है वस्त्र है भोजन है आसपास के लोग हैं इससे जो एक प्रसन्नता हमारे मन में रहती है निर्भयता रहती है शांति रहती है अनुद्वेग रहता है क्षोभ नहीं रहता उद्वेग नहीं रहता क्षोभ नहीं रहता ऐसी स्थिति में ध्यान कहीं भी लग सकता और ये जो सारा ब्रह्मोपासना का कार्य है ये मृत्यु पर्यत इस जन्म की दृष्टि से मृत्यु पर्यत करना होता है और कुल मिला देखें तो जन्म जन्मांतर में जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक ये करते रहना होता है ये विषय पीछे देखा था तो आप में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आचार्य पृष्ठ संख्या दो सूत्र संख्या 11। सूत्र आया है ये एकाग्रता तेषात जहा चित्त की एकाग्रता होती है वहाँ योगाभ्यास ब्रह्मोपासना का विधान है क्योंकि कहीं भी हो सकती है एकाग्रता फिर न्याय दर्शन में एक सूत्र आया आचार्य चौथे अध्याय में अरण्य गुहा पुलीनादिशु योगाभ्यास उपदेश है वहां योगाभ्यास का उपदेश इन इन जगहों में करने का यह है तो कैसे संगति इन दोनों आपस में तो वैसे तो आप योगाभ्यास के उपदेश की बात कर रहे हैं वहां पर तो ये प्रसंग चल रहा है चित्तीय एकाग्रता और वो ध्यान के प्रसंग में ब्रह्मोपासना के प्रसंग में तो लेकिन वहां पर भी हम ब्रह्मोपासना को ले सकते हैं क्योंकि अध्यात्म का उपदेश रोग का उपदेश वहां दिया जा रहा है तो उसका वो अभ्यास भी करेंगे ऐसी जगह पर पढ़ने की स्थिति हमारे मस्तिष्क की अच्छी होती है ग्रहणशीलता हमारी अच्छी होती है प्राकृतिक स्थितियों में जब हम रहते हैं प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं तो मस्तिष्क में एक अलग तरह की प्रसन्नता सुग्रह्यता रहती है किसी भी क्षेत्र में काम करें कोई लेखक हो कवि हो ध्यान करता हो कोई नई नई खोज कर रहा हो वैज्ञानिक हो तो जब ऐसे स्थल होते हैं या एकांत में मकान बना हुआ है पेड़ पौधे हैं नदियां हैं या पहाड़ हैं उसको उसके कमरे से बाहर वो चीजें दिख रही हों अच्छी चीजें तो वो बहुत अनुकूलता प्रदान करते हैं मस्तिष्क को और उसमें सृजन होता है नई चीजें आती हैं अच्छी अच्छी चीजें आती हैं और ग्रहण भी अच्छा होता है तो उस दृष्टि से एक अनुकूल वातावरण उन्होंने बताया और ध्यान के लिए भी वो अच्छा वातावरण है लेकिन यहां कहना चाह रहे हैं कि उसके अतिरिक्त स्थानों पर भी ध्यान अच्छा हो सकता है उपासना अच्छी हो सकती है कोई ये ना समझ ले कि ये जो विशेष स्थान बताए गए हैं बस वहीं ध्यान हो सकता है वहीं उपासना हो सकती है वो सबके लिए संभव भी नहीं है सब वहां नहीं जा सकते सबके घर अलग अलग जगह पे हैं काम काज है यदि उन जगह विशेष कहा जाएगा तो फिर बस विशेष तो फिर विशेष लोग ही वहां पर जाके कर सकते हैं साधु संत जाएंगे या संपन्न लोग जाएंगे जो वहां स्थान खरीद सकते हैं रह सकते हैं बाकी सामान्य लोग नहीं जा सकते जबकि ब्रह्मोपासना ध्यान योग ये प्रत्येक मनुष्य के लिए है उस से देखेंगे तो ये विशेष स्थान अगर किसी के मन में बैठा दिए जाए तो दूसरे मन में ये ला सकते हैं जिनको ये स्थान नहीं मिल सकते कि ये स्थान तो मिल ही नहीं सकते हमारे को हम क्या ध्यान साधना करेंगे उसको अनिवार्य रूप में देखने लगेगा व्यक्ति ये नहीं है तो फिर तो कहां से करेंगे हम कर ही नहीं सकते हम तो।, तो वो एक गलत संकेत चला जाएगा अविद्या चली जाएगी और लोग साधना से विमुख हो जाएंगे और ये एक वास्तविकता भी है जैसे इन्होंने कहा कि जहां चित्त की एकाग्रता है तो फिर स्थान की कोई विशेषता नहीं रहती है अगर चित्त की एकाग्रता नहीं है तो स्थान की कुछ विशेषता रहती है कि हम अंदर से तो मन को रोक नहीं पा रहे हैं अंदर चंचल है अविद्या है विकार है तो बाहर के उपायों को अपना करके हम अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाएंगी हम स्नान करेंगे तो लगता है स्नान करके अच्छा लगेगा अच्छा लगता है शांति लगती है थोड़ा सत्रगुण बढ़ता है तो उपासना अच्छी होगी सुबह सुबह करेंगे तो अच्छी होगी इस तरह के आसन में करेंगे इस कमरे में बैठ के करेंगे ऐसी अगरबत्ती जला के करेंगे ऐसा पुष्प लेके करेंगे इतना प्रकाश होगा उस समय में करेंगे इत्यादि जो चीजें जोड़ ली जाती हैं नदी के किनारे करेंगे इस व्यक्ति के पास करेंगे इस समाधि के पास में करेंगे ये जो चीजें जोड़ ली जाती हैं इनका मानसिकता के अनुसार प्रभाव पड़ता है स्थान का प्रभाव पड़ता है उनके लिए जो चंचल चित्त हैं एकाग्र नहीं है अभी पसंद नहीं है उनको इन बाहर के कारणों से प्रेरणा मिलती है बाहर की चीजों से वो अपने को संयमित करने का प्रयास करते हैं और कुछ होते भी हैं प्रभाव भी होता है किसी को भजन से होती है बोले तो वैसे नहीं हो रही है बोले कोई एक अच्छा सा भजन और हो जाए तो अच्छी उपासना हो जाएगी वो भजन ढूंढते हैं कभी वो भजन कभी वो भजन भजन सुनते हैं सुनते सुनते है, फिर हो जाते हैं किसी को संगीत की आवश्यकता है वो संगीत बजाते रहते हैं इत्यादि किसी किसी को स्वाध्याय की आवश्यकता होती है पढ़ते पढ़ते कोई वाक्य आ गया और बस फिर वो प्रभाव कर गया और अब उपासना में चले गए वो वैसे नहीं जा पाते ये सब जो बाहर के निमित्त हैं उनकी तब आवश्यकता पड़ती है जब हम स्वयं अपने आप अंदर एकाग्र नहीं हो पाते पिछले तो प्रारंभ में ये सब निमित्त बहुत काम करते हैं एक बार एक शिविर में शाम का समय था कक्षा हो रही थी होशंगाबाद गुरुकुल में तो लगभग समाप्त होने का समय आया तो एक काफी वरिष्ठ माताजी थी शिविरों में आती रहती थी और बोले जी अंत में आप कोई एक वाक्य और ऐसा बोल दो तो मेरी उपासना अच्छी हो जाए अब यू तो मैं अपने ढंग से बोल ही रहा था उनका मतलब था कोई ऐसा हृदय को छूने वाला वाक्य बोल दीजिए तो अभी उपासना ठीक हो जाएगी उसके बाद में उपासना में बैठने वाले थे थोड़ी देर में उनको लग रहा था कि आज कैसे उपासना अच्छी होगी कोई ऐसा वाक्य मिल जाए स्वाध्याय का कोई वचन पंक्ति मिल जाए वो फिर दिमाग में चढ़ जाता है ना उसकी धुन में व्यक्ति अच्छा अच्छी उपासना कर लेता तो ये जो बाहर के निमित्त है उसमें भी खासतौर से जो स्थान का निमित्त है वहां कार्य करता है और थोड़ा कार्य है जहां अभी अंदर की एकाग्रता सिद्ध नहीं हुई है और जिनकी अंदर की एकाग्रता सिद्ध है तो कहीं भी बैठ जाए वो प्रातःकाल बैठ जाए चाहे दिन में बैठ जाए उनके लिए उसमें कोई अंतर ही नहीं पड़ता ये कौन हो जाती है बिल्कुल बातें कहीं भी कैसे भी चल सकते हैं हाँ। और कोई? ये सूत्र संख्या दो में जो श्वेत केतु वाला जो प्रसंग आया है तो बार बार उसको दोहराया है श्वेत केतु ने कहा कि मुझे और उपदेश दीजिए और उपदेश दीजिए तो यहाँ पर आवृत्ति को दिखाना चाह रहे हैं और वो लिंग से उसको सिद्ध करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जैसे दो तो संभावनाएं हैं कि या तो किन्नी शब्द को देख करके और उसको लिंग मान करके सिद्ध करना चाह रहे हो आवृत्ति को एक ये अथवा ये जो बार बार जो श्वेत ने कहा कि मुझे उपदेश दीजिए मुझे उपदेश दीजिए ब्रह्म का तो इसको ये यहां लिंक के रूप में सिद्ध करना चाह रहे हैं उपदेश दीजिए ये तो साक्षात कथन आ गया लेकिन लक्षणों से परोक्ष रूप से जो ये कथन किया जाता है परोक्ष रूप से वो क्या है कि यहां पर इन्होंने जो दो उदाहरण दिए पहले के अंदर जड़ वस्तु का दिया आदित्य का और रश्मि का उसमें आवृत्ति करने से विशेष फल आ रहा है अब यहां परमात्मा का सीधे कथन नहीं है लेकिन एक तथ्य का निकला कि आवृत्ति करने से विशेष लाभ होता है एक सामान्य नियम निकाल लिया अब उसको ब्रह्म पर भी लगा दिया तो वर्णन जड़ वस्तु का था और उससे जो तात्पर्य निकला उसको लगा रहे हैं हम ब्रह्म के ऊपर तो ये लिंग से हुआ सीधे सीधे ब्रह्म को लेकर के कथन नहीं है यहां पर दूसरा जो वाक्य है उसमें आत्मा को लेकर के है जब आत्मा और परमात्मा तो अलग अलग है तो कथन आत्मा के बारे में किया जा रहा है लेकिन उससे एक संकेत ले लिया एक चिन्ह ले लिया संदेश ले लिया अब उसको ब्रह्म पे भी घटा रहे हैं कि यहां भी आवृत्ति करनी चाहिए इसलिए ये लिंग से कहा गया और कोई जी अच्छा जी इधर इन्होंने कहा कि आवृत्ति करनी चाहिए बार बार नाम की तो ऐसा देखा जाता है कि आवृत्ति करने से तो ऊब हो जाती है ऊब हो जाती है हाँ जा तो फिर इसकी कैसे सार्थकता रहेगी हाँ, अगर हम हाँ, अर्थ की भावना नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हाँ, आवृत्ति तो अर्थ की भावना के साथ ही होनी चाहिए केवल शब्दों की आवृत्ति से कुछ विशेष लाभ नहीं होने वाला है और उब होगी आवृत्ति दो तरह से होती है एक आवृत्ति यह है कि एक ही शब्द को हम बार बार बोल रहे हैं हमेशा उसी को बोल रहे हैं हर उपासना में उसी को बोल रहे हैं उसी मंत्र को बोल रहे हैं तो वहां ऊब की बात अधिक आएगी दूसरा है जहां विषय तो परमात्मा ही है लेकिन परमात्मा के गुण धर्मों को अलग अलग लिया जा रहा है अलग अलग मंत्र ले लिए अलग अलग सूत्र ले लिए इस रूप में हम भिन्नता कर रहे हैं तो अपेक्षा से कम ऊब होगी या नहीं होगी तीसरी बात चाहे उसी शब्द को ले रहे हैं या भिने, भिने शब्दों को ले रहे हैं अब उसकी जो अर्थ की भावना कर रहे हैं वो अर्थ की भावना यदि हमारी जैसी बनी हुई है वैसी ही चल रही है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं उसमें कोई वृद्धि नहीं कर रहे हैं तो वहां पर भी ऊब हो जाएगी अरुचि हो जाएगी लेकिन यदि वहां हम उसकी व्यापकता को बढ़ा रहे हैं गंभीरता को बढ़ा रहे हैं कुछ नया चिंतन कर रहे हैं तो ऊब नहीं होगी अरुचि नहीं होगी और नित नई भावना से लेते हुए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए करते हैं और जिस जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं रोज खाते हैं तो भी उगते नहीं है और दक्षिण भारत में रोज चावल खा खा करके चावल से उब जाते हैं हम यहाँ रो, रोज रोटी खाते हैं उससे तो नहीं उगते हम नहीं उगते वो लोग उग जाएंगे रोज रोटी रोटी दें तो उनको और उनको रोज चावल मिलते हैं तो वो नहीं उगते और ये जो ऊब है अरुचि हो जाती है संसार के विषयों में वही तो परमात्मा ने एक व्यवस्था कर रखी है हमारे लिए हमारे हित के लिए कि जितनी हमने प्रगति की है शुरू में तो हमें वो प्रसन्न करता है हमें खुशी होती है और फिर प्रगति उसी स्तर पे अगर हम बने रहेंगे तो धीरे तो धीरे प्रसन्नता कम होती चली जाएगी क्योंकि तो परमात्मा नहीं चाहता कि हम वहीं पर ही रहें अब हमारे को खुशी करनी है तो उससे और आगे कुछ करना होगा कुछ नया करना होगा नया व्रत लेना होगा नया कुछ करना होगा इसलिए व्यवस्था है वो कछुए के आगे जो रोटी रखते हैं कछुए पे बैठ जाते हैं बड़े कछुए के उसको चलाना है तो कैसे चलाते हैं सामने रोटी रहती है फल रहता है उसके तो तो तो मेरे को मिलेगा मिलेगा तो वह चलता चला जाता है किसी भी स्थिति में आप देख लीजिए छोटे बच्चों में देख लीजिए बड़ों में देख लीजिए जो चीज अभी अप्राप्त है उसकी प्राप्ति की कामना जब है आशा है तब हमें को बड़ा अच्छा लगता है और जिसे समय प्राप्त करते हैं नया नया तब भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब वही चीज हमारे पास रहती है उसका उपयोग भी वही है सब कुछ वही है लेकिन फिर भी अब उसकी प्रसन्नता हमारे को कम होती चली जाती है सब चीजों के साथ है इसको हम ले लेते हैं भौतिक वस्तुओं की दृष्टि से कि सांसारिक वस्तुओं में ऐसा होता है कि ये संसार की वस्तुएं सदा सुखदाई नहीं होती हैं क्षणिक होती हैं इनका सुख कम हो जाता है और हम प्रकृति को दोष दे देते हैं इसमें और परमात्मा का सुख ऐसा है जिसमें न्यूनता नहीं आती है वहां हम उसकी प्रशंसा कर देते हैं लेकिन प्रकृति में अभी जो चीजें हैं उसमें प्रकृति के गुण कम थोड़ा हुए हैं उसमें कोई न्यूनता थोड़ी ना आई है हम मिठाई कोई गुलाब जामुन खा रहे हैं तो पहला गुलाब जामुन खाओ चाहे दसवां खाओ तो हम कहते हैं देखो खाते खाते उसका रस चला गया जड़ वस्तु है ही ऐसी इनका रस नहीं दे सकते वही दसवें रसगुल्ले में क्या कम हो गया था वो तो वैसा ही था अब दसवें को आप पहले पहली, पहले में खा लेते और पहले वाले को दसवीं जगह पर खाते तो रसगुल्ला तो वैसा क्या वैसा ही था हमारी इंद्रियां ऐसी हैं कि जब भूख होती है प्रारंभ होता है तब वो अधिक सुग्राही होती हैं अधिक संवेदनशील होती हैं तो अधिक संवेदना ग्रहण करती हैं तो हमें शुरू में अधिक सुख मिलता है अब धीरे धीरे उनकी सुग्राह्यता कम हो जाती है तो वही चीज वैसी ही चीज उतनी सुखद नहीं लगती और यही बात मन के साथ में है जब नई नई चीज आती है तो हमें उत्सुकता लगती है इसीलिए कई जने उन वस्तुओं को प्राप्ति नहीं करते कि बिना प्राप्त किए करने में बड़ा आनंद है प्राप्त हो गई तो वो सारा आनंद वो सारी उत्सुकता चली जाएगी ऐसा भी कई सोचते हैं ये इसलिए है कि हम आगे पढ़ें पहले भी आपके सामने मैंने उदाहरण रखे होंगे एक छोटा बच्चा है जो भी कुछ भी अपनी क्रियाएं नहीं कर सकता केवल लेटे लेटे हाथ पैर मारता है करवट भी नहीं ले सकता है और एक दिन उसने करवट ले ली तो माता पिता को खुशी होती है नहीं होती है खुशी अरे आज तो इसने अपने आप हाँ करवट ले ली फिर आगे क्या इच्छा होती है कि अपने आप बैठ जाए वो वो करवट तो लेता रहे लेकिन बैठे नहीं कुछ दिनों बाद में तो जिस करवट लेने पे खुशी हुई थी धीरे धीरे वो खुशी पहले तो कम होगी और फिर वही उसके कष्ट का कारण बन जाएगी कि करवट तो ले रहा है लेकिन दुख हो रहा है आगे नहीं बढ़ रहा है अब बैठ भी गया ऐसी सब्जेक्ट लगा लीजिए बैठ गया लेकिन चल नहीं पा रहा है अब खूब खुश हुए थे कि आज बच्चा बैठ गया अपने आप अब चारों पैरों से चल रहा है तब भी बहुत खुश हुए थे और वो जिंदगी में चारों पैरों से चलता रहे तो माता पिता का क्या हाल <laughs> वो अगला चरण चाहते हैं और बच्ची को भी तभी प्रसन्नता होगी और माता पिता को भी तभी, तभी, तभी प्रसन्नता होगी चार पैर से चल रहा है तो वो खड़ा होना शुरू करें वो खड़ा होकर भले ही गिर जाए उसी समय लेकिन एक बार अपने आप खड़ा हुआ उसी में सब जने खुश है बहुत अच्छा लगता है अब पिछली बातें छूट गई और फिर ना गिरे फिर चले फिर दौड़े इसी तरह से खिलाड़ियों को ले लीजिए जो दौड़ते हैं मान लो न कोई दौड़ वो 20 सेकेंड में या एक मिनट में पूरी करते हैं खूब अभ्यास कर रहे हैं और फिर भी उसका समय कम नहीं हो रहा है वैसा क्या वैसा है तो यदि भी अच्छा दौड़ रहा है एक मिनट में या कितने सेकेंड में इतने में पूरी करता था तो उस बहुत खुश हुआ था कि पहली बार मैंने इतना किया है और खूब प्रयत्न के बाद भी अगर वहीं रहे और वो समय कम ना हो रहा हो उसका तो धीरे धीरे प्रसन्नता कम होती चली जाती है फिर वो उदासी में आ जाती है और वही दुख का कारण बन जाती है चीज तो वो की वही है ऐसा क्यों होता है सबके साथ में होता है ये तो लौकिक उदाहरण दिया है आध्यात्मिक उदाहरण भी ले लीजिए श्लोक गायन करते हैं, भजन गाते आध्यात्मिक वहां भी ऐसा ही होने वाला है होता ही है ऐसा एक बार यह विषय मैंने रोजड़ में भी रखा था ऐसे ही मैंने उसी समय उदाहरण था भ्रमण हुआ था कुछ लोग आए भी थे तो मैंने कहा यह भ्रमण चल रहा था तो देखो ये बाहर वाले आए कितनी उत्सुकता से देख रहे थे उनको लग रहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं संस्कृत के श्लोक गा रहे हैं कैसे गा रहे हैं बड़े भाव से और मैंने कहा आप लोगों को लगता है क्या ऐसा उन्हें नहीं हाँ इतना तो नहीं लगता यज्ञ करते हैं जो नए नए आते हैं ना यज्ञ करने वो देखो कैसे उठते हैं कैसे बैठते हैं बड़े भाव से और अधर हम भी बैठाते हैं और वो, वो पता नहीं क्या मिल गया उनको और क्या करते हैं और जो पुराने बैठते हैं उनको देख लो और उसी व्यक्ति को थोड़े दिन बाद देख लो धीरे धीरे उसकी उठना बैठना भाव वो सब बदलते चले जाएंगे ये धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों में भी ऐसा ही है आध्यात्मिक दृष्टि से जो व्रत हमने आज लिया है शुरू में अच्छा लगता है नया नया व्रत लिया है उत्साह रहता है उसका पालन करता जा रहा है बढ़ता जा रहा है प्रसन्नता रहेगी और अगर वो वहां पर रुका रह जाए नया व्रत नहीं ले तो उस व्रत को पालन करते हुए भी, भी वो उदास हो जाएगा और बाद में दुखी हो जाएगा उपासना का ले लीजिए एकाग्रता का ले लीजिए पहले दिन थोड़ी सी एकाग्रता बनी कुछ थोड़ी सी सुख की अनुभूति हुई ना बड़ा उत्साहित है और आगे चल करके वो बढ़ी नहीं एकाग्रता नहीं बढ़ी सुख की अनुभूति नहीं बढ़ी तो वो दुखी हो जाता है और उसको शब्द प्रमाण की दृष्टि से भी देखें योग के जो अंतराय कहे गए व्याधि स्थान संक्षय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि तत्व और अनवस्थितत्व लब्ध तो क्या है कि इससे उत्तर की जो भूमि है उसको प्राप्त ना करना ये योग में एक अंतराय है पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में लगता है हर क्षेत्र में लगता है व्यापारी को देख लीजिए एक लाख रुपया कमा रहा है और वो एक लाख ही रहे उसका हमेशा कमाने का तो उसका उत्साह चला जाएगा और ज्यादा नहीं हो तो सब दुखी हो जाएंगे क्या है कुछ भी नहीं हो रहा है हर चीज के अंदर लगता है एक ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है ताकि मनुष्य हमेशा आगे के लिए बढ़े और उससे आगे जाए कि यहां सुख नहीं मिल रहा है उससे आगे जाएगा वो उससे आगे जाएगा लेकिन इसमें अंतर है कि एक भौतिक जगत में जा रहा है कि यहां इस वस्तु से थोड़ा सुख मिला था तो अब और सुख के लिए मैं कुछ और कर लू कुछ अधिक खा लू कुछ अधिक गाड़ियां रख लू कुछ अधिक भोग लू वो वहां बढ़ता चला जाता है वहां वो अभी उसको समझ नहीं आ रही है कि इससे होना वाला नहीं है लेकिन उसको समझ करके जो अध्यात्म की तरफ आएगा वहां भी ऐसा ही होने वाला है उसको आगे आगे नई नई स्थिति आनी ही पड़ेगी व्रत लेना ही पड़ेगा नया उन्नति कुछ ना कुछ करनी ही पड़ेगी ज्ञान की उन्नति करे कर्म की उन्नति करे उपासना की उन्नति करे जिसकी उन्नति हो रही है वो तो प्रसन्न रह सकता है नया नया नया कुछ न कुछ हो रहा है जिसकी उन्नति नहीं हो रही है वो दुखी हो जाएगा सब जगह यही होगा उसका उत्साह और सुख कम हो जाएगा तो ये परमात्मा की व्यवस्था है उसी से ये चलता है तो हमें आगे ही आगे बढ़ना है नहीं तो ऐसा का ऐसा उपासना में लगता है। ये आवृत्ति का विषय भी वही है जो आपने प्रश्न किया था कि ऊब हो जाती है ये वो ऊब अच्छा है हमारे लिए अगर ऊब नहीं होगी हमारे को बोरिंग नहीं लगेगा अरुचि नहीं होगी तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं ये जो लौकिक सिद्धांत में कहते हैं भौतिकवादी कि भई आप संतोष कर लोगे तो प्रगति क्या करोगे वहीं पर ही रुक जाओगे तो वो अध्यात्म में भी बिल्कुल ठीक है अध्यात्म में भी ठीक है संतोष है त्रिशु कर्तव्य कहा संतोष करना चाहिए कहा नहीं वो थोड़ी सीमा है वैसे तो संतोष नहीं लेकिन सामाजिक व्यवस्था में संतोष करना चाहिए संतोष है त्रिशु कर्तव्य तीन चीजों में संतोष करना चाहिए स्वदारे भोजने धने पति या पत्नी जो है वो भोजन में जो हमारे पास है वो और जो धन है उसमें संतोष कर लेना चाहिए और त्रिशु चई कर्तव्य तीन चीजों में संतोष नहीं करना चाहिए अध्ययन जप अध्ययन में संतोष नहीं होना चाहिए और, और पढ़ना ही जाना चाहिए जप में ध्यान में कभी संतोष नहीं होना चाहिए और, और करना ही है और दान के अंदर भी इतना दे दिया ठीक है और सामर्थ्य बढ़ाएंगे और देंगे कुछ करते ही रहना होता है तो ये जो प्रक्रिया है एक ही शब्द बोल रहे हैं तो हमें प्रगति करनी पड़ेगी एक ही जगह दूसरे शब्दों को लाएं, अच्छा लगेगा फिर वही चलता रहेगा तब तो भी बनेगी अर्थ की भावना आनी चाहिए तब अच्छा लगेगा अर्थ की भावना भी जितनी करते हैं उतनी ही सदा बनी रहेगी धीरे धीरे अच्छा लगना बंद हो जाएगा हमें अर्थ की भावना को बढ़ाना होगा व्यापक बनाना होगा गहरा बनाना होगा भावना से युक्त करना होगा उसके लिए और ज्ञान प्राप्त करेंगे और अध्ययन करेंगे और चिंतन करेंगे फिर उपासना में फिर बैठेंगे तो जो इसमें बढ़ता जा रहा है उसको तो ऊब नहीं आएगी ऊब आना इसी बात का लक्षण है कि अभी प्रगति रुक गई है थम गई हम स्थिर हो गए हैं तृप्त संतृप्त स्थिति ऐसी आ गई है हमारी उससे अब आगे कुछ ना कुछ नया करना चाहिए हमारे को जो भौतिक भौतिकवाद में भी भौतिक जगत में भी लोग कहते हैं कि वो ही मोनोटोनस हो गया है एक रूपता हो गई है वही उठना बैठना जाना कार्यालय में और वो और वो फिर तो उसको तोड़ने के लिए कुछ नया करते हैं ना आज घूमने जाएंगे आज यहाँ खाना खाने जाएंगे आज उससे मिलने जाएंगे यदि कुछ नया करते हैं तो थोड़ा एक रस्ता समाप्त होती है और अच्छा लगता है तो कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा अध्यात्म के अंदर में ऊपर से कोई अध्यात्मवादी कह सकते हैं कि नहीं हम तो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं वैसे ही बैठ रहे हैं वैसे ही खा रहे हैं वैसे ही ध्यान कर रहे हैं अगर भावना भी उनकी वैसी की वैसी है तो अरुचि निश्चित मिलेगी उनके अंदर हम ऐसे लोगों को कह सकते हैं देख करके ये तो सब कुछ वैसा चल रहा है तो भी प्रसन्न नहीं है वो प्रसन्न इसलिए है कि अंदर भावना के स्तर पर वो नया नया करता जा रहा है ऊंचाइयों पे जा रहा है एकाग्रता अधिक बढ़ रही है वहां उसको नया नया सुख आ रहा है नहीं तो संभव ही नहीं है कि वो खुश रह सके जब तक अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा दिया जाता तब तक हम इसी दौड़ में चलते रहेंगे इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है परमात्मा आगे बढ़ना ही है हमें आगे बढ़ना ही है नीचे नहीं जा सकते ढूंढेगा ही कुछ न कुछ रास्ता अपनी अरुचि को हटाने के लिए कुछ न कुछ करेंगे ही तभी तो वो कुछ न कुछ आगे पीछे नहीं जा सकता आगे ही आगे जाएगा भौतिक बात की तरफ गया है वहां फिर नहीं हुआ तो सीखेगा सबक सीखेगा फिर इधर आएगा फिर इधर चलेगा तो आवृत्ति असकृत उपदेशात इसीलिए है भिन्नता वहां पर बनी रहे हमारी रुचि बनी रहे और जो हम पीछे देख रहे थे उपसंहार प्रतिहार आदि के बारे में उसमें मुख्य कोई विशेष तो अंतर नहीं पड़ता है उसको अंतर पड़ता है कि वो वो गुण हम प्रार्थित प्रार्थना करते हैं और अपने में आते हैं लेकिन परमात्मा की भक्ति परमात्मा की उपासना की दृष्टि से उन सब में एक ही फल आता है चाहे कृतज्ञता ले लें उनको दयालु कह लें या तो न्यायकारी कह लें आनंद स्वरूप कह लें कुल मिलाकर के परमात्मा की निकटता पे जा रहे हैं हम उसका कौन सा गुण लेकर के निकटता पे जा रहे हैं वो भेद थोड़ा हो सकता है लेकिन जा उसकी निकटता में रहें इसलिए कुछ भी कर सकते हैं किसी को भी लेकर के कर सकते हैं वो बदलना चाहिए अपनी पहचान ये कसोटी ये, ये अरुचि हो रही है तो बदलिए कुछ ना कुछ वल भौतिक बात में नहीं अध्यात्म में भी ये पूरा शत प्रतिशत तो वैसा का वैसा लगता है क्योंकि मन ही ऐसा है हमारा मन बनाया ही ऐसा गया है ठीक है और किन्हीं को पूछना है नहीं तो आगे देखते हैं विधान दर्शन के चौथे अध्याय का प्रथम पाद पृष्ठ संख्या दो सूत्र संख्या 13। यहां ये उपासना के प्रसंग से ही एक विषय और जोड़ करके बता रहे हैं उपासना करते करते परमात्मा की प्राप्ति होती है ब्रह्म का अधिगम होता है उससे क्या क्या और हो जाते हैं विशेष लाभ क्या होते हैं उपासना हम भावना से करते हैं संस्कारों से करते हैं लेकिन कर्माशय भी हमारा हमारे साथ में जुड़ा हुआ रहता है अच्छे और बुरे कर्म पाप और पुण्य कर्म जब परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो इन कर्मों का क्या होता है इसकी क्या व्यवस्था होती है वो यहां पर आगे कुछ सूत्रों में इस बात के अंत तक बताया गया तो देखिए तेरहवा सूत्र है तद अधिगमा तद अधिगमे है यहां पर वास्तव में उत्तर पूर्वाघयो अश्लेष विनाश तदव्यपदेशात तद, तद अभिगम का मतलब है ब्रह्म के अधिगम होने पर ब्रह्म के प्राप्त कर लेने पर क्या होता है उत्तर पूर्व अघयोह अग कहते हैं पाप को अघमर्षण मंत्र तो दो तरह के अग हैं एक उत्तर और एक पूर्व पूर्व का मतलब है पहले वाले और उत्तर का मतलब है आगे वाले भविष्य के तो उत्तर के पाप का मतलब है जिन कर, पाप कर्मों को अभी हमने किया नहीं है करने वाले हैं करेंगे कभी और पूर्व के पाप वो हैं जो हम कर चुके हैं उनका कर्माशय बन चुका है तो दोनों का ग्रहण कर लिया है इन पापों का क्या होता है अश्लेष विनाश अश्लेष श्लिष कहते हैं जुड़ना लिप्त होना श्लेष आलिंगने निकट आना तो चिपकना तो एक तो अश्लेष होता है वो चिपकते नहीं है चिपकेंगे नहीं वो कौन से नहीं चिपकेंगे उत्तरवर्ती बाद वाले भविष्य में जो पाप कर्म करेंगे पाप कर्म करेंगे मतलब पाप कर्म करेंगे ही नहीं इस रूप में वो हमारे से चिपकेंगे नहीं जिन पाप कर्मों को हम करते रहे भविष्य में वो पापकर्म हम नहीं करेंगे ये होता तो है अश्लेष वो चिपकेंगे ही नहीं हमारे लगेंगे ही नहीं हमारे यानी हम करेंगे ही नहीं उसको यदि परमात्मा को प्राप्त कर लिया है तो भविष्य में तो पाप वो करेगा नहीं और जो पूर्ववर्ती पाप थे उनका विनाश हो जाता है वो नष्ट हो जाते हैं दोनों के लिए कह दिया अनेक जगह पे जहां पर कर्म के नाश की बात आती है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई कर्म का नाश पिछले का तो हो नहीं सकता क्योंकि किए वे कर्म है तो कर्म का तो फल भोगना ही पड़ता है बिना भोगे फल समाप्त नहीं होता है ऐसा उन्होंने निश्चित सिद्धांत बना रखा है सामान्य रूप से ठीक है लेकिन उन्होंने बिल्कुल सब जगह खटा रखा है तो जहां कर्म के नाश की बात आती है शास्त्र में तो कहते हैं कि नहीं भविष्य के कर्म के नाश हो जाएगा पूर्व के लिए नहीं वो तो भोगना ही पड़ेगा हमारे को अब ब्रह्म की प्राप्ति भी हो गई है मुक्ति भी हो गई है तो भी जो बचे हुए हैं उनको भी भोगना है उनको आगे मुक्ति के बाद में जब आएंगे ऐसा उनका सिद्धांत बन जाता है अब ये प्रसंग में देखो शुरुआत में ही कह दिया तद अधिगमे उसके प्राप्त कर लेने पर परमात्मा के प्राप्त कर लेने पर उससे पहले नहीं उससे पहले की स्थिति में तो कर्म के फल हमें भोगने होते हैं भोगते रहते हैं लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति उसको हो गई है अब क्या होगा उन कर्मों का तो उसका उत्तर है उत्तरवर्ती का अश्लेष होगा और पूर्ववर्ती का विनाश होगा नष्ट हो जाएंगे कैसे पता लगा तद विदेशा शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है शब्द प्रमाण से पता लगता है कथन किया गया तो परमात्मा की प्राप्ति के बाद में ये तो परमात्मा की प्राप्ति तो एक कथन हो गया परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति हो गई साक्षात्कार हो गया असम प्रज्ञात समाधि हो गई फिर जीवन मुक्त हो गया अब मुक्ति में जा रहा है तो परमात्मा को प्राप्त करने के बाद में वो पाप कर्म उसके क्षीण हो जाते समाप्त हो जाते बिना फल दिए फल दे करके जो कर्म समाप्त होते हैं वो तो हमेशा होते ही रहते हैं जो परमात्मा की प्राप्ति हुई हो या नहीं हुई हो वो तो समाप्त होते ही हैं जैसे ही कर्म भोग हमने उतने उतने कम होते जाएंगे ये तो व्यवस्था नियम है ही अगर भोगने के बाद भी वो कर्म समाप्त ना होते हो तो फिर भोगना क्या हुआ वो सजा वो दंड मिल गया तो अब हट जाती है हमारे लिए अब बाकी नहीं रहती है हमारे हिसाब में खाते में कर्माशय में तो सामान्य रूप से भोगने से जो कर्माशय का क्षय होता है वो तो सबके लिए लागू है इसलिए उसके लिए नहीं कह रहे हैं। ये बिना भोगे कर्म समाप्त हो जाते हैं वो कथन किया जा रहा है भाष्य देखिए उपासना उपासनाभ्या सती ब्रह्माधिगमे उपासना के अभ्यास के होने पर जब ब्रह्म का अधिगम होता है परमात्मा की प्राप्ति होती है तो उत्तर पूर्व योग बाद वाले और पहले वाले पापों का क्रमेण क्रमशः यथा संख्य अश्लेष विनाश उभावत चिपकते नहीं है और नष्ट हो जाते हैं उसको खोल दिया ना उत्तर से पाप से अश्लेष उत्तरवर्ती भविष्य काल में होने वाले पाप कर्म तो छूते ही नहीं है उसको अश्लेषा को आगे खोल दिया असंपर्क संपर्क ही नहीं होता है उनका उसी को आगे खोल दिया भावा उनका संयोगी नहीं होता है संसर्ग ही नहीं होता है और पूर्व से पापस से भी नाश पूर्ववर्ती पाप है जो कि चिपक चुका था जो कि श्लेष्ट हो चुका था जो कि संसर्ग में आ चुका था हमने किया हमारे से जुड़ गया और हमारे कर्माशय में है वो अवश्ष्ट है चिपका हुआ है वह हमारे उस चिपके वे का विनाश हो जाता है आगे, तत्र से से संसर्गा उत्तर काले पाप पापकर्म प्रवृति बोले उत्तरवर्ती पाप कर्म के संसर्ग का अभाव कैसे होता है तो बोले वो पाप कर्म करता ही नहीं है ज्ञान निर्मल तो बाद में पाप कर्मों की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है उसकी तो उसमें कारण कहा कि जो ब्रह्म का उपासक है जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है तो उसके लब्ध लभ्य लभ्यवाद जो प्राप्त करने ही हो गया है उसको प्राप्त कर लिए जाने के कारण से प्राप्तम प्रापणियम चूंकि उसको हो गया है इसलिए वो पापकर्म करेगा नहीं कोई भी व्यक्ति पापकर्म करता है तो क्यों करेगा कुछ ना कुछ उसमें अपना हित या लाभ देख रहा है तब उसको कुछ कमी दिखाई दे रही है अपनी कमी को पूरा करने के लिए हानि से बचने के लिए वो पाप कर्म कर बैठता है लेकिन जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया जो पाना था वो पा लिया तो उसको पाने को शेष नहीं बचाए तो वो करेगा ही क्यों अवसर ही नहीं है उसको एक बात दूसरा कहा ज्ञाने न निर्मलत्वाद क्योंकि उसका ज्ञान निर्मल हो जाता है परमात्मा की प्राप्ति हुई है उससे पहले उसका ज्ञान निर्मल हो गया है उसको पता है कि पापकर्म करने से तो हानि होती है मुक्ति में बाधा होगी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा होगी तो उसको करेगा ही नहीं जान की निर्मलता होगी पाप कर्म करेगा ही नहीं वो आगे पूर्वस्य च नाशो भवती एवं ज्ञानग्निर्ज्ज्वल्य मानवाद का संचितम पापम भस्मी भावती और पूर्व का नाश हो जाता है क्यों कि जो ज्ञानाग्नि है वो अत्यंत प्रचलित हो जाती है ज्ञान से वो दग्ध हो जाते हैं जैसे कि काष्ठ जल जाता है ऐसे संचितम पापम भस्मी भगवती जो पाप इकट्ठा है वो सारा भस्म हो जाता है बिना फल दिए कैसे पता लगा तो बोले तद व्यपदेशात देखो इसके लिए वचन मिलते हैं तथा कृतवा तथ्य वर्णनाथ ऐसा ही वर्णन शास्त्र में मिलता है तो दो वचन इन्होंने दिए हैं पहला वचन है अश्लेष का और दूसरा वचन है नाश के लिए छो के, के वचन है दोनों पहला है यथा पुष्कर पलाशे आपो न श्रीष्यंते जैसे कमल के पत्ते पर जल चिपकता नहीं है एवं एवं विधि इसी प्रकार से इसको जान लेने के बाले में जिसने इसको समझ लिया है पापम कर्मन पाप कर्म पाप कर्मों से लिप्त नहीं होता है पाप कर्म करता ही नहीं वो समझ लिया है उसने ये सब दूसरा तद यथा ईशिकातुल अखनऊ प्रोतम प्रदूता एवं अस्य सर्वे पापमान प्रदूयते बोले जिस प्रकार से इशिका तूल इशिका कहते हैं सरकंडा और तूल कहते हैं उसकी रुई सरकंडे के बीच में आपने देखा होगा वो ऊपर आ जाता है और बीच में वो उसकी कलंगी आ जाती है फूल से आ जाता है ना जैसे गन्ने के पकने के उपर, गन्ने के पकने के बाद भी गन्ने में वो झंडा बोलते हैं झंडा आ जाता है कलंगी आ जाती है ना फूल फूल निकल जाते हैं पकने के बाद बड़े हो जाते हैं तो ऐसे ही इसके भी बीच में वो ऊपर निकल करके आ जाता है दिखते भी हैं वो तो और उसके जो रोएं हैं वो है तूल रोई उसकी वो कितनी मृदु होती है और अग्नि में कैसे जलती है वो अग्नि में डालो तो नीचे पहुंचने से पहले ही बीच में ही जल लेती है वो पतला तिन भी नहीं पतला तिन भी थोड़ा वो तो बस गई और निकट में आई और झुलस गई जल गई एकदम से इतनी आसानी से और अच्छी तरह जलती है वो उदाहरण लिया इन्होंने तो जैसे ईशिकातुल सरकंडे के रोय रुई अग्नौ प्रोतम अग्नि में प्राप्त हुई प्रदूयता जल जाती है नष्ट हो जाती है तत्काल नष्ट हो जाती है एवं ऐसे ही इसके ये जिसने ईश्वर को पा लिया है सर्वे पापमाना माना प्रदुयते सारे पाप जल जाते हैं नष्ट हो जाता है कर्माशय उसका क्षीण हो जाता है एकदम से आवश्यकता ही नहीं है उसकी तो ये तो पाप के लिए कहा पाप नष्ट हो जाता है इसमें तो हमारे को प्रसन्नता है लेकिन प्रश्न उठेगा कि पुण्य के बारे में क्या है तो पाप कर्म नष्ट हो गए तो अच्छा है लेकिन पुण्य भी नष्ट हो गए ये तो अच्छा नहीं लगेगा इतनी मुश्किल से पुण्यकर्म किए थे क्या क्या किया था वो कैसे नष्ट हो जाए लेकिन बोले वो भी नष्ट हो जाता है कठोर मार गई है, इसमें पाप हो चाहे पुण्य हो सपनाश तो देखिए चौदवा सूत्र क्या है इतर से अपी एवं असंश्लेष पाते तुम इतर जो दूसरा है और दूसरा कौन जो पीछे अघ कहा गया था पाप कहा गया था उससे इतर कौन होगा द्वंद्व है ये तो पाप और पुण्य सुख दुख दो है तो दूसरा तो दिन और रात तो दूसरा क्या है पुण्य आएगा तो बोले पुण्य से अभी एवं पुण्य का भी यही हाल होता है क्या होता है जो उत्तरवर्ती अश्लेष और विनाश ये दोनों होता है उत्तरवर्ती पुण्य का अश्लेष होता है वो पुण्यक्रम करता ही नहीं है ठीक है अब यह बड़ा विचित्र होगा कि वो ऐसा व्यक्ति जिसने ईश्वर को पा लिया है वो पुण्य ही नहीं करता है ये तो कोई अच्छी बात नहीं है पुण्य कर्म से मतलब है सकाम पुण्य कर्म, जिन कर्मों से कर्माशय बनता है उसको वो नहीं करता है अनिष्काम कर्म तो करता है वो पुण्य कर्म नहीं करता है सकाम नहीं करता है और विनाश किसका जो पूर्व के हैं बहुत सारे कितने पुण्य कर्म कर रखे थे अब जल्दी से ईश्वर प्राप्ति हो गई प्रभु की कृपा हो गई ईश्वर परिणिधान से शीघ्र एवं समाधि लाभ हो गया उसको तो अब क्या करे उसका और अगर तीव्र संवेग नहीं होता ईश्वर प्रणिधान नहीं होता तो धीरे धीरे करके होता तब तो काम आ जाता वो वो कर्माशय अब इसको तो वो काम नहीं आएगा उसके लिए तो व्यर्थ हो गया वो बोले तो वो भी नष्ट हो जाएगा विनाश को प्राप्त होगा अभी सूत्र में आगे असंश्लेषाह पाते तू ये और लिखा हुआ है तो कई लोग फिर यह कहते हैं कि इसमें पुण्य कर्म का असंश्लेष होता है बस अगर इस असंश्लेष को पहले के साथ में ले लें तो बोले विनाश तो लिखा ही नहीं है इस सूत्र में तो असंश्लेष को ऐसे नहीं लेना है इतर से अपनी एवं बस इतना एक भाग हो गया अल्प विरा लग गया एवं मतलब उसमें असंश्लेष और विनाश दोनों आ गए लेकिन इसमें से जो असंश्लेष है वो कब होगा उसका पाते तो जब शरीर पात हो जाएगा तब वो इन पुण्य कर्मों को करेगा नहीं लेकिन जब तक जीवित है तब तक वो निष्काम अच्छे कर्म जिनको हम पुण्य ही कहेंगे एक दृष्टि से पुण्य कर्म सकाम निष्काम दोनों होंगे लेकिन जो निष्काम पुण्य कर्म है उनको तो करता रहेगा जैसे पीछे पापकर्म के बारे में कहा गया था कि पाप कर्म वो करेगा ही नहीं लेकिन पुण्यकर्म जो निष्काम पुण्य कर्म है उसको भी वो न करे ऐसा नहीं होगा जब तक शरीर है वो तो वो चलता रहेगा तो इसलिए विशेष कथन किया कि ये जो वाली बात है कि वो जुड़े ही नहीं नए ना करें ये कब होता है तब तक तो वो करता रहेगा जीते जी भी वो छोड़ देगा सकाम पाप कर्म जो है निष्काम तो होते ही नहीं है लेकिन पुण्य जो सकाम है उसको छोड़ देगा और पुण्य निष्काम तो वो करता ही रहेगा इसलिए कहा असंश्लेष है पाते तो आगे तदव्यपदेशाद इति अनुवर्तते पीछे से जो तदव्यपदेशात है शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है प्रमाण मिलते हैं इतर से पापादर से इतर का मतलब है पाप से भिन्न पुण्य से खलु एवं असंश्लेषो असंश्लेष होता है अर्थात अश्लेष विनाश रूप अश्लेष को इन्होंने अश्लेष और विनाश दोनों से ग्रहण कर लिया है पूर्व से अश्लेष विनाशो देह पाते जायते। शरीर का देहपात होने पर इन्होंने ये लगाया है कि पुण्य कर्मों में जो पूर्व वाले हैं वो और उत्तरवर्ती है इसका शरीर के नष्ट होने पर पाठ होता है नहीं तो वो चलते रहते हैं इसमें एक तो क्रम बदल दीजिए इन्होंने लिखा है पूर्व से अश्लेष अश्लेषा नहीं उत्तर से और उत्तर से विनाश का विनाश नहीं पूर्व से है ये उत्तर और पूर्व को आगे पीछे कर लीजिए तो इनका यह कहना था कहना चाह रहे हैं ये कि कर्म जो हैं, वो तो चलते रहेंगे जब शरीर नष्ट होगा तब ये समाप्त होंगे लेकिन वो बात तो अगले सूत्र में कही गई है इसलिए यहां पर जो पिछले संचित पुण्य कर्म हैं, वो नष्ट हो जाएंगे तदव्यपदेश तथय तत्व शास्त्र में ऐसा ही वर्णन मिलता है तो मुंडोपनिषद का छियंत चाष्य कर्माणी तस्मिन दृष्टि परावरे उस बराबर परमात्मा के जान लेने पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने पर इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं तो कर्म मतलब यहां पर सभी तरह के कर्म आ गए विशेषण तो लगाया नहीं है कि पाप कर्म या पुण्य कर्म तो कर्म मतलब दोनों आ गए तो दोनों आ गए तो पुण्य के लिए प्रमाण बन गया पुण्य कर्म भी क्षीण हो जाते हैं आगे गृहदारण्य का वचन दिया उभे ऊ हई वैश ऐसी नई नृता कृत तपता जी दोनों चीजें दोनों चीजें इससे ये तर जाता है ऊपर उड़ जाता है और उसको कृत और अकृत तप्त नहीं करते कृत का मतलब है पुण्य और अकृत का मतलब है पाप ये उसको तप्त नहीं करते फल नहीं देते न वई सतह प्रिय और अपतिय इस शरीर के रहते रहते प्रिय और अप्रिय का नाश नहीं हो सकता बना ही रहता है कुछ ना कुछ और अशरीरम वाव ना प्रिया प्रियत जब शरीर नहीं होता है तो प्रिय और अप्रिय का स्पर्श नहीं होता है इसको उन्होंने उससे जोड़ा है असंश्लेषा पाते तुम पात होने पर अशरीरम वसंतम लेकिन वहां यहां तो प्रिय अप्रिय दोनों के लिए कहा गया है अगर प्रिय अप्रिय दोनों के लिए लगाएंगे तो पाप के लिए भी लगाना चाहिए पीछे इसी सूत्र में असंश्लेषा पाते क्यों लिखा नहीं तो पाप पे भी लगना चाहिए था जब नष्ट होगा तब यह समाप्त होंगे शरीर नष्ट होगा तब समाप्त होंगे लेकिन ऐसा नहीं है यह असंश्लेषा पाते तुम विशेष इसलिए कहा गया नाश तो दोनों का हो ही जाएगा जीते जी लेकिन ये व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति निष्काम पुण्य कर्म तो करता ही रहेगा शरीर में रहते हुए लेकिन पाप को नहीं करेगा इसलिए निष्काम पुण्य कर्म की भी समाप्ति कब होगी जब शरीर छूटेगा तब होगी अब ये जो पाप और पाप का नाश या पुण्य का नाश और असंश्लेष कहा गया पाप का खासतौर से जो नाश है पूर्व वाला पूर्व के बारे में है कि किन पूर्व कर्मों का नाश होता है तो कर्म कैसे होते हैं एक तो क्रियमाण होते हैं हम करते हैं तब और फिर वो संचित हो जाते हैं और संचित के बाद में जब फल देने लगते हैं तो वह प्रारब्ध कहलाते हैं तो जो क्रियमाण है वो तो भावी हो जाएंगे या वर्तमान में उनको तो छोड़ ही दीजिए और संचित और प्रारब्ध की दृष्टि से जो कर्म अभी संचित है प्रारब्ध नहीं बने हैं फल देना प्रारंभ नहीं किया उनके लिए ये बात कही गई है जो तेरहवें चौदहवें सूत्र में पीछे कही गई है कर्माशय में जो संचित है वो नष्ट हो जाएंगे लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है फल देना जिन्होंने प्रारंभ कर दिया है जो विपाकार हो चुके हैं वो नष्ट नहीं होते वो तो चलते रहते हैं इस बात को चौपन्द्रवें सूत्र में कहा अनारब्ध कार्य एवतु पूर्वे तदवधे ये जो अनारब्ध कार्य है जिन्होंने अपना कार्य प्रारंभ नहीं किया ऐसे जो कर्म है पूर्व वाले वो तो अवध है, जब तक ये शरीर है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति तक और ये जब तक शरीर है तब तक ये चलते रहते हैं, भाष्य ये खलु पूर्वे पाप पुण्य अनारब्ध कार्य जो पहले वाले पाप पुण्य है जिन्होंने फल देना प्रारंभ नहीं किया है अनारब्ध फले जिनका आरंभ फल प्रारंभ नहीं हुआ है फले स्तः ते एवतु विनश्य तो ब्रह्माधिगमे उन्हीं का नाश होता है परमात्मा के प्राप्त कर लेने पर सो अधिगमो अवधि तयोरनाशस् तस्मात क्योंकि उनकी अवधि ही यही है कि जैसे ही परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और वो नष्ट हो जाएंगे यानी पूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली परमात्मा को प्राप्त कर लिया मतलब पूर्ण स्थिति इसको जीवन मुक्त स्थिति पे ले लेना चाहिए तब ये नष्ट हो जाते हैं उक्तम ही जैसा कि कहा है तस्यतावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष अथ संपत्त उसको उतनी ही देर है जब तक ये शरीर नहीं छूटता है मुक्ति प्राप्ति के लिए उतनी ही देर है जब तक कि उसका शरीर नहीं छूटता है बस अथ संपत् और जैसे ही शरीर छूटा ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा सूत्रे तु शब्दे न स्पष्टते यदा यद आरब्ध कार्य आरब्ध फले तु पाप पुण्य भोग सम्मे माने तदवस्तम शरीरम भ्रमत कुलाल चक्रवत अस्थियव तद विषय न विचारावसरा इस सूत्र में जो तु शब्द है उससे ये ग्रहण कर रहे हैं कि जो आरब्ध फल वाले हैं उन्हीं के ना, उनके नाश की बात नहीं होगी वो तो फल भोगे जा रहे हैं और वो जब तक शरीर है तब तक वो चलते रहेंगे और यदि बीच में शरीर छूट गया तो अब जो भोगने से बचे हैं प्रारब्ध कर्म वो भी अब संचित में जाएंगे और वो भी नष्ट हो जाएंगे लेकिन जब तक शरीर चल रहा है तब तक प्रारब्ध जो है इस जन्म को देने वाले जो कर्म है उनका तो प्रवाह चल चुका है और वो चलता रहेगा इसी बात को संख्या दर्शन में भी कहा है चक्र भ्रमणवत धृत शरीर वो वेग दे दिया गया है तो वो तो चलता रहेगा और उससे अगला सूत्र भी है संस्कार लेत तत्सिद्धि उन्होंने प्रश्न किया था कि जब जीवन मुक्त हो गया है तो अब जीवन चल कैसे रहा है उसका तो बोले जो प्रारब्ध कर्म है उससे चल रहा है संस्कारों का जो लेश है थोड़ा बचे हुए उससे वो चल रहा है आगे सोलहवा सूत्र है अग्निहोत्र आदि तु तत्कार तत्दर्शनाथ बोले कि ये जीवन मुक्त और इन लोग सन्यासी लोगों के लिए आपने अग्निहोत्र के लिए भी कह दिया वो चाहे तो कर सकते हैं अब ये जो ऐसे कर्म किए जाएंगे अग्निहोत्र आदि उनका क्या होगा उनका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उसके लिए कहा अग्निहोत्र आदि तो तत्कार्या य ऐसे व्यक्ति जो यज्ञ आदि करते हैं वो तो आध्यात्मिक दृष्टि से ही करते हैं निष्काम रूप से ही करते हैं अंतकरण की शुद्धि के लिए ही करते हैं उदात भावना के लिए ही करते हैं तो, तो उसी के लिए होती है ऐसा ही शास्त्र में कहा गया है तत्दर्शनार्थ इसलिए इनसे फल की तो बात ही नहीं लेनी चाहिए इनका क्या होगा तो ये तो मुक्ति प्राप्ति में सहायक हैं बस इसी रूप में उनका लाभ मिलता रहेगा और वो उसको करते रहते हैं अगर यू कहा जाए कि नहीं इससे भी कर्माशय बनता है आप कर्माशय बन नहीं रहा है और जो तो नष्ट हो रहा है तो बोले फिर ये क्यों करेगा वो तो बोले ये तो इसकी साधना में ही सहायक होते हैं बादश्य आश्रमांतर सहकारी कर्माग्निहोत्र आदि जो अन्य आश्रमों के सहकारी कर्म पीछे बताए थे सन्यासी के लिए जो अग्निहोत्र आदि थे तो तत्कार्या ब्रह्म ज्ञान करनाय अस्ती उसी कार्य के लिए यानी ब्रह्म के ज्ञान करने के लिए ही है तो उसमें सहायक होते हैं न नाश कथन प्रसंग है उनके नाश की बात ही नहीं है तत्कारियत्व दर्शना श्रुतौ तमेतम वेदानुवचने न ब्राह्मणा विविदिशं यज्ञेन दानेन तपसा अनाश तो इसके कार्यत्व की भी श्रुति है शास्त्र में मिलता है कि इसको परमात्मा को वेदान के अनुवचन से ब्राह्मण लोग जानते हैं यज्ञ से दान से तप से अनाश के न तो यज्ञ भी यहां पर कहा गया तो यज्ञ परमात्मा के जानने में सहायक होता है उस दृष्टि से यहां पर कथन किया गया तो वो तो किए जाएंगे लेकिन उसका कोई पुण्य उस तरह से कर्माशय के रूप में नहीं मिलेगा अगला सूत्र सत्रवा अतो अन्यापी ही एकेशाम उभयो हो तो इससे जो अन्य कर्म है अग्निहोत्र तो नित्य कर्म हुआ अन्य जो काम्य कर्म है उनके लिए भी तो एके शाम कुछ ऋतियों ऋषियों के मन में कुछ विवेचकों के मत में तो दोनों का यानी जो सक, नित्य कर्म है काम्य कर्म है और नित्य कर्म है उन दोनों के ही संदर्भ में इसको ले लेना चाहिए कि वो उनके फलों को नहीं भोगता है अथो अग्निहोत्रादिर नित्य कर्मनो नन्यापी काम्य कर्म चोदना या खल एक शाखी अन्य शाखों में जो कहा गया है अग्निहोत्रादि तो जो काम्य कर्म और नित्य कर्म कहे गए उसके लिए वचन दिया बिरेदारा ने कहा अथा ये यज्ञ न दानी न तपसा लोकान जयंती से दान से और तप से इन लोगों को जीतते हैं तो न सा कर्म फल भोगम आप ये जो सारी क्रियाएं हैं ये कर्म फल के भोग को प्राप्त नहीं होती है कुतः क्यों भ्रमावधि गये खलू उभय हो काम्य हो कर्मणो नाश विधाना की प्राप्ति के बाद में जीवन मुक्त होने के बाद में पुण्य काम्य और अकाम्य सकाम और निष्काम सभी कर्मों का यानी यहां तो काम्य तो सकाम हो ही गए और में से यहां पर यह अग्निहोत्र आदि कर्मों को ले रहे हैं उनके कर्म का नाश हो जाता है उभय और अपनाश उप पद्धते पाप पुण्य नाश वचना क्योंकि पाप पुण्य के नाश का शास्त्र में वचन कहा गया है जैसे कि वही वचन पीले फिर से लिखा यहाँ उभे उरती नई नृता कृत तपता कृत और अकृत पाप पुण्य उसको संतप्त नहीं करते उसे जुड़ते नहीं है और एक प्रमाण दिया यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम करता रुषम ब्रह्म जब ये व्यक्ति सबको देखने वाले परमात्मा को जो अत्यंत ज्योतिमय है ऐसे उस कर्ता को ईश को पुरुष को ब्रह्म की वेद की योनि कारण को जो जानता है तदा विद्वान पाप पुण्य विधु तब वो विद्वान जानने वाला पाप और पुण्य को झड़क करके हटा करके निरंजन परम साम्य में थी बिल्कुल सच होते हुए परम साम्य को प्राप्त होता है तो झाड़ी तो वो चीज जाती है जो ऊपर होती है धूल हमारे ऊपर आ चुकी है लग चुकी है उसको झाड़ा जाता है जो जो धूल अभी हमारे ऊपर आई ही नहीं है उसको थोड़ा ना झाड़ा जाता है तो ये जो पाप और पुण्य को झाड़ने की बात कही गई है इसका मतलब है वो पहले कर्मा से बन चुका है हमारा हमारे ऊपर चढ़ चुका है उसको झाड़ा जा रहा है इसका यह मतलब नहीं है कि भविष्य में आने वाले कर्मों को वो नहीं करता है पीछे के भी नष्ट हो जाते हैं आगे अत्र शंकर भाष्य उभर इतना जैमिनी बादरण आचार्यों कृत तो ये जो उभय शब्द से इन्होंने जैमिनी और बादरण आचार्यों का मत ले लिया जबकि इन्होंने अलग किया स है वो ठीक नहीं है ना ही मत प्रसंगों अत्र विद्यते। थे भिन्न भिन्न मतों का प्रसंग नहीं है पूर्व सूत्र अग्निहोत्रादि कर्म अत्र अतो अन्या काम्य चोदना अस्थित इति कथन संबंध पीछे अग्निहोत्रादि कर्म थे जो कि नित्य कर्म थे और यहां पर काम्य कर्मो को काम्य कर्मो की जो प्रेरणा है उसको यहां पर लिया गया है तो ये जो अवंतर कर्म है वो कर्म करता रहेगा जीवन मुक्त जिसके पिछले कर्म नष्ट हो गए वो भी अच्छे कर्मों को करता रहेगा यज्ञादी है, है परोकार है वो सब करता रहेगा और उसकी उसी स्थिति में उन्नति में सहायक बने रहेंगे और इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने आगे कहा अठारवा सूत्र यदेव विद्या इति व्या जो विद्या से करता है वो ही विशेष फल वाला होता है और ये जो नाश होता है ये विद्या से होता है ज्ञान से होता है यदेव वे विद्या करोति श्रद्धा उपनिषदा तदेव वीरवत्तरम भवति जो ज्ञान करके समझ करके और श्रद्धा और निकटता से किया जाता है वो बलवान होता है और वो उसको फल देता है अधिक इधि विद्या विद्या ब्रह्म ज्ञान लक्ष्य कृतम कर्म तत्व ब्रह्माधिगमायती इस प्रकार विद्या और ब्रह्म ज्ञान को लक्ष्य करके किया गया कर्म वो ब्रह्म के प्राप्ति के लिए होता है तस्य फलम तु ब्रह्म साक्षात्कार है उसका फल ही यह है कि ब्रह्म का साक्षात्कार हो और ब्रह्म साक्षात्कार निर्वर्त्य स्वयं तद विनश्यति ब्रह्म साक्षात्कार को करके वो कर्म अपने आप नष्ट हो जाता है समाप्त हो जाता है फल पाद भवती ही कर्म नाश तस्मात्नाश विचारावसर है फल का भोग करा करके फल का पाक करके जो कर्माशय नष्ट हो जाते हैं उसके बारे में तो यहाँ विचार का अवसर ही नहीं है वो प्रसंग ही नहीं है कोई आवश्यकता ही नहीं है तो यहाँ तो जो प्रसंग चल रहा है वो बिना भोगे जो फल का नाश होता है उसी का ही चल रहा है और उन्नीसवे सूत्र को देखिए भोगे ने तो इतरे क्षपित संपत्ति और जो अन्य है जो आरब्ध कर्म है प्रारब्ध कर्म है वो कैसे नष्ट होते हैं भोग करके नष्ट हो जाते हैं जैसे जैसे भोगते जाते हैं भाष्य देखिए इतरे इतरे को खोल दिया आरब्ध फल पाप पुण्य तो भोगे उभय विनाश नाश समाप्य भोग से समाप्त हो जाते हैं और नष्ट होने का अर्थ किया इन्होंने क्षपी मारण तो निशा मनी चुरादिगण की धातु है और ध्यानी ब्रह्म प्राप्त होती ध्यानी व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर देता है इति प्रारब्ध कर्मणों पुण्य पापयोर विनाश प्रसंग प्रारब्ध कर्म का उनका भी पाप और पुण्य का विनाश होता है ये जीवन चल रहा था उसका अंतिम प्रारब्ध कर्म को वो भोग रहा था पिछले कर्म तो समाप्त हो चुके थे और इसमें जितना उसने भोग लिया उतना भोग लिया और जो बच गए फिर भी वो भी सप्तः समाप्त हो जाएंगे तथा उपतम जैसा कि कहा गया है तस्तावे चिरम यावन्ना तो जब तक प्राप्ति नहीं होती है तब तक ही देर है और नहीं तो जैसे ही मोक्ष हो गया चाहे तो अविद्या का नष्ट ना, समाप्ति हो गई चाहे शरीर की समाप्ति हो गई वो सब समाप्त हो जाता है उसको फल नहीं मिलेगा वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो ये इस प्रकार चौथे अध्याय का प्रथम पाठ समाप्त हुआ आज का विषय इतना ही रखते हैं प्रणौतम खुद साधार विवादन ओम श्री